आओ पता लगाएं निर्मल है सुंदर है पर कीचड़ में उगता है पानी में रहता है पर पानी से अछूता है कांटों की डाली पर उगता हुआ प्यारा प्यारा फूल प्यार में सभी लेते देते कोई करता नहीं भूल सूरज को देख देख वह खिलता जाता बड़ा मुख पंखुड़ी बड़ी पीला रंग व पाता हरी बेल पर सफेद मोतियों के गुच्छे जब आते हैं खिलते ही फैले खुशबू सबके मन में भाते हैं पीले रंग का फूल है छोटी पंखुड़ी वाला तीज त्योहार स्वागत सब पर बनती उसकी माला लंबी सी डंडी छोटे छोटे फूल सफेद सुंदर रंग है न कोई सूल दिन को महकाए रातों को दिग्गंध अकेला ही भरपूर पूजो ये छंद पहला कमल दूसरा गुलाब तीसरा सूरजमुखी चौथा रजनीगंधा पांचवा गेंदा और छठा चमेली सुंदर काले रंग की पंक्षी देखते ही उड़ जाती है जंगल जंगल घूमती फिरती मीठे गीत सुनाती है पंक्षी है वो पंखों वाला तैरना उसको भाई मछली उसका खाना पानी में डुबकी जब लगाए महलों में वह रहता है पर राजा नहीं है दाना चुभने जगह जगह जग जग जाता पर मेहमान नहीं है मंदिर मस्जिद में रहता पर भक्त नहीं लंबी लंबी देकर बांग करता है आराम हराम कुकड़ू को कु, कुकड़ू करके कुकड़ू कु, करके दिन भर ताना खाना उसका काम लंबी गर्दन सिर पर मुकुट बदन चमचमाता पंखों पर कई आंखें उसका रूप सभी को भाता काले रंग के कपड़े पहने काम में रहते चुस्त एक बुलाव सब आ जाते रहते सारे मस्त जिसके हैं दो पैर लंबे दौड़े घोड़े सा तेज पंखे पर उड़े नहीं देखो उसका भेस रात जागे दिन में सोए अंधेरे में करे शिकार पेड़ों के कोटर में रहता आंखें उसकी गोलाकार हरा हरा रंग है उसका गले में पहने माला तुम बोलो वैसा वो बोले घर जंगल में रहने वाला उड़ उड़कर कर दिन के जुटाती वो बुन बुन कर सुंदर घर बनाती वो झूल झूल कर घर में सो जाती वो सोच कर बतलाओ जल्दी कौन है वो चोर छेढ़ी आंखें पहनी उड़ता है आकाश में ऊंचे नजरे फेंके जब भी देखे आ जाता वो झट से नीचे एक टांग पर खड़ा रहता चुनचुन मछली खूब चबाता पंखों पर सफेद धब्बे चोच कपिल कपीला रंग जैसा तुम बोलो वो बोले कर दे सब सबको दंग गिद्ध मोर कोयल तोता कंबूतर कौ बया मुर्गी उल्लू मैना शुतरमर्ग सारस और बत्तख